लीला व्यालातावपंड नूतनजलधरु गोपवधीदुकलचौराय तस्म कृष्णा नम संसारमयूरह से बीजा शंकर शंकरचार्य केशव बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगव ईश्वर गुरात्मे मूर्तिद विभागिने व्योमद्यादेहाय मूर्त नम ओ योग्य विभू विशेष गुणा नाम स्व उत्तरवर्ती विशेष गुण नास्य ऐसा कहा तो उसमें पदकृतियों सब देख लिए योग्य क्यों कहा विभू क्यों कहा विशेष गुण ये सब ये कार्यकोटि में हो गया अभी कारणकोटि में भी योग्य विशेष गुण ये विषय सब दिया गया तो उसके लिए देख रहे थे कारणता अवच्छेद के योग्यत्व विशेष विशेषत्व और उपादानात न द्वितीय क्षण उत्पन्न अदृष्ट संयोगादी नाम तृतीय क्षण अपेक्षा बुद्धि नाश न ना। पहले न कह दिया अपेक्षाबुद्धि इसका प्रक्रिया कहते हैं प्रथम क्षण में अयम एक है अयम एक इस प्रकार ज्ञान होगा द्वितीय क्षण में अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति तृतीय क्षण में अपेक्षाबुद्धि होने से ये द्व्य्व की उत्पत्ति होगी तृतीय क्षण में द्वित्व की उत्पत्ति और चतुर्थ क्षण में दित्वत्व के निर्विकल्प का ज्ञान होगा और पंचम क्षण अगर हम अयम एक अयम एक नहीं मतलब उसको एक एक क्षण नहीं मानेंगे तो प्रथम क्षण हो जाएगा अपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति तो किंतु अपेक्षाबुद्धि उत्पन्न होने से पहले अयम एक अयम एक ऐसे होना चाहिए तो इसलिए वहाँ से अगर क्षण आरंभ करेंगे तो अयम है को अयम ए का ज्ञान होगा आगे अपेक्षा बुद्धि आगे द्वित्व की उत्पत्ति आगे द्वितत्व का निर्विकल्प ज्ञान तो द्व्यत्व का निर्विकल्प ज्ञान होने से आगे द्वित्व का द्व्य्व का सविकल्प ज्ञान होगा क्योंकि द्यित्वत्व हो गया जाति द्यित्वत्व विशिष्ट तो द्वित्व ये सब ज्ञान होगा और जिस समय ये सविकल्प ज्ञान होगा उसी क्षण में अपेक्षा बुद्धि नाश भी हो जाएगा तभी अपेक्षा बुद्धि द्वितीय क्षण में उत्पन्न हुआ था तृतीय द्वित अपेक्षा नाश अर्थात द्वितीय क्षण में उत्पन्न हुआ था पंचम क्षण में नाश हुआ बाकी सब ज्ञान तो विभु विशेष गण तृतीय क्षण में नाश हो जाएंगे अपेक्षा बुद्धि किंतु चार क्षण पर्यंत रहा तो अभी अगर कहेंगे की नाशक गुण अगर मैं नाशक गुण भी योग्य होना चाहिए और विशेष गुण होना चाहिए अगर नाशक गुण ये योग्य अथवा विशेष इस प्रकार के नहीं होगा तब बुद्धि जो कि चार क्षणों तक रहना चाहिए तो वो भी नाश हो जाएगा कोई संयोग उत्पन्न हो गया अथवा अदृष्ट उत्पन्न हो गया इसके द्वारा भी वो अपेक्षाबुद्धि नाश हो जाएगा तो किंतु तो अपेक्षाबुद्धि वो सबके द्वारा अर्थात संयोग अथवा अदृष्ट के द्वारा, द्वारा नाश नहीं होता है इसलिए कहते हैं कारण था अवच्छेदक में भी योग्यत्व और विशेषत्व देंगे योग्यत्व तो देने से अदृष्ट नाशक नहीं बनेगा जैसे कार्य में भी योग्य कहने से अदृष्ट कार्य नहीं बना उस प्रायश्चित के द्वारा अदृष्ट का नाश नहीं हो जाएगा इसी प्रकार की योग्यता तो कारण कोटि में रहने से अदृष्ट के द्वारा ही अपेक्षा अपेक्षाबुद्धि भी नहीं हो जाएगा और दूसरा विशेषत्व तो ये कार्य कोटि में भी ये विशेष गुण दिया गया तो विशेष गुण दिया जाने से जो संयोग इत्यादि आत्मा का जो सामान्य गुण वो कोई उसका नाशक का यहाँ कोई विभु उत्तर गुण नाशक होना आवश्यक नहीं था इसी प्रकार के कारण कोटि में भी विशेष गुण देना पड़ेगा तो देने से संयोग आदि जो आत्मा में उत्पन्न होगा प्रथम क्षण में बुद्धि, द्वितीय क्षण में कोई संयोग उत्पन्न हो जाएगा आत्मा में संयोग उत्पन्न हो जाएगा अर्थात मान लीजिए कि द्वितीय क्षण में कहीं कुला घट बना दिया तभी आत्मा का उस घट के साथ संबंध हो जाएगा इस प्रकार की कोई संयोग हो जाने से अपेक्षा तो बुद्धि को भी नाश कर देगा कारणत अवच्छेद के योग्य विशेषत्वोर उपादनात् न द्वितीय क्षण उत्पन्न अदृष्ट संयोग आदि न द्वितीय क्षण में कोई अदृष्ट उत्पन्न हो गया अथवा कोई संयोग उत्पन्न हो गया आत्मा घट इत्यादि का संयोग हो गया अथवा अदृष्ट उद्देश्यता संबंध है न कोई अन्य कर्म किया इस आत्मा में अदृष्ट उत्पन्न हो गया तो ये अदृष्ट अथवा संयोग आदि के द्वारा तृतीय क्षण है अपेक्षा बुद्धि नाश न पहले न दे दिया अपेक्षा बुद्धि चतुर्थ क्षण में नाश होने वाला है तो तृतीय क्षण में नाश नहीं होगा ये अन्य कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि उस समय में अपेक्षा बुद्धि के लिए जो आत्मा मनुष्यों का विद्यमान है हाँ जाएगा, तो, जाएगा।, तो, जाएगा। अपेक्षा तो बुद्धि नाश हो जाने से उसका अगला क्षण में द्व्युत नाश हो जाएगा द्वितो नाश हो जाने से फिर अयम का फिर आरंभ होगा वो वो प्रक्रिया चलता रहेगा जब तक तो को देखता है। सामनाधिकरण्य सम्बन्ध निषेधात् न शब्दादीना ज्ञानेच्छादीनां ज्ञानेच्छादीनाश शब्दादीना ज्ञान इच्छा दीनांग नाश तो कारण कौन होगा नाशक किसको ले रहे हैं शब्दादि और नाश्य ज्ञान इच्छादि तो तो कहते सामानाधिकरण्य संबंध देने से शब्दादि के द्वारा ज्ञान इच्छादि नाश नहीं होंगे क्योंकि शब्द का अधिकरण आकाश ज्ञान इच्छा का आत्मा तो ये व्यधिकरण हो गया तो नाश्य नाशक भाव नहीं होगा ये जो सामानाधिकरण्य कहते हैं ये सामानाधिकरण्य संबंध से हम किसको कहाँ रख रहे हैं दो प्रकार की सामानाधिकरण विचार हुआ था एक नास और नासक ये दोनों का सामानाधिकरण्य कर, <गड़ाँ> सामान कर रहे थे उसको कहाँ रखेंगे नास्य में और द्वितीय और एक तो सामानाधिकरण्य कह रहे थे नास्य और नासक तो यह सामानाधिकरण किसको कह रहे हैं अभी नास्य और नासक सामान संबंध निषेधात नाश्य नाश्य हो गया प्रथम क्षण गुण यहाँ सामान संबंध निषेधाथ <laughs> निवेश सामान अधिकरण्य संबंध निवेशात् तो होने से अर्थात उत्तर क्षण गुण को लाकर के हम पूर्व क्षण गुण में सामान संबंध से रख रहे हैं निषेधात न शब्दादी न ज्ञानेच्छादीन ज्ञान ज्ञानेच्छादीनाम व्यधिकरणान नाश ये नहीं होगा तो सामानाधिकरण एक तो हो गया आकाश और ज्ञानेच्छादी और इस प्रकार के चैत्र ज्ञानेच्छादी इच्छादि ज्ञानेच्छादी के द्वारा नाश नहीं होगा वही व्यधिकरण हो गया अच्छा ये जो हम ला करके नाशकों को नाश्य में रख रहे थे दो संबंध था एक था सामानाधिकरण संबंध दूसरा था स्व अव्यवहित पूर्ववृत्तित्व ये संबंध उसके लिए कहते हैं स्व अव्यवहित पूर्ववृत्तित्व संबंध निषेधाच निवेशाक्ष अच्छा तो निवेशाक्ष स्व <laughs> अव्यवहित पूर्ववृत्तित्व संबंध निवेशाच अभी अच्छा आगे पंक्ति देखें न नौ ज्ञानाधीनांग उत्पत्ति कालिका कालिक इच्छादीना नाश तो एक में ष्ठी एक में तृतीया तो नाश्य कौन हो जाएगा ज्ञानादि नाश जो ष्ठी है और किसके द्वारा इच्छा आदि के द्वारा अभी यहाँ कहते हैं कि अव्यवहित पूर्ववृत्तित्व संबंध निवेश करने से यह कार्य नहीं होगा अर्थात इच्छादि के द्वारा ज्ञानादि का नाश हो नहीं होगा क्यों नहीं होगा कहते हैं अव्यवहित पूर्ववृत्ति तो दे दिए अर्थात इच्छादि नाशक इच्छादि नाशक नहीं बनेंगे ज्ञान आदि का अव्यवहित पूर्ववृत्ति दे दिया तो अर्थात इच्छा के द्वारा ज्ञानो नाश नहीं होगा अर्थात इच्छा अभी अव्यवहित तो उत्तरवर्ती नहीं हो रहा है अगर इच्छा अव्यवहित तो उत्तरवर्ती होगा तो अव्यवहित तो पूर्ववर्तित्वर्तित्व तो संबंध तो से जाकर के ज्ञान में रह जाएगा लेकिन तो कहते हैं कि यहाँ ऐसा स्थिति नहीं है अर्थात इच्छा जो कि पूर्ववर्ती है और ज्ञान उत्तरवर्ती है इच्छा पूर्ववर्ती है और ज्ञान उत्तरवर्ती है अभी इच्छा के द्वारा ज्ञान नाश होगा इच्छा पूर्ववर्ती है ज्ञान उत्तरवर्ती है इच्छा के द्वारा ज्ञान नाश नहीं होगा अगर आप अव्यवहित तो पूर्ववृत्ति तो नहीं देंगे तो हम कहेंगे कि समान अधिक आपके पास एक ही संबंध रहा सामान संबंध से जहाँ रह जाएगा उसको नाश करेगा तभी तो दोनों अगर आत्मा में आ गई इच्छा और ज्ञान पूर्व क्षण में इच्छा उत्तर क्षण में ज्ञान तभी तो इच्छा जाकर के ज्ञान में सामान अधिकरण समंध से रह जाएगा और नाशक बन जाएगा तो इसलिए कह देंगे अव्यवहित तो पूर्व वृत्तित्व देंगे इच्छा पूर्व क्षण में हुआ है और ज्ञान उत्तर क्षण में हुआ है भाई तद विषय को थोड़ी है एक, इच्छा, एक, इच्छा, एक ज्ञान हो गया वो इच्छा हो गया बालक है चला गया तुरंत वो इच्छा अभी दूसरा ज्ञान हो गया फिर वो इच्छा करेगा करेगा नहीं करेगा कि पहले अभी आपको चॉकलेट का ज्ञान हो गया फिर उसका इच्छा हो गया फिर अभी खिलौना का ज्ञान होगा नहीं होगा होगा तो इच्छा के बाद ज्ञान हुआ समान विषय को होना थोड़ी आवश्यक बालुक को होगा आपको हो जाता है नहीं होता इस प्रकार समान विषय को होगा क्यों यहाँ थोड़ी कार्य कारण कह गया नहीं है नहीं mm -hmm. क्या चीज यहाँ नाश्यो नाशकों में वो उत्पत्तिगत कार्य तो कारण है वो तो नाशगत तो कार्य कारण है जहां ज्ञाना मतलब ज्ञानाती इच्छा थी वह उत्पत्तिगत कार्य तो कारण कहते हैं वह वह नहीं है ना दुकान में जाते हैं जब एक चीज देखा लेने का इच्छा हुआ आगे क्या होता है दूसरा चीज देख लिया ना कैसे होता है फटाफट कैसे हो गया ठीक है देखिए यहाँ पंक्ति कैसे दिया है स्व अव्यवहित पूर्ववृत्तित्व संबंध निषेधाक्ष निवेश इतना संस्कार हो गया अभी चार चार का प्रूफ कर रहा था तो उसमें ये जो ऊपरति इस विचार चला मतलब तो चार चार तेईस में वो ऊपरति का विचार है उसका निषेध निषेध पढ़ते पढ़ते बहुत संस्कार हो गया ठीक है ज्ञान उत्पत्ति कालिक इच्छादी न अभी ज्ञानादी नाम नाश हो रहा है उत्पत्ति कालिक इच्छा के द्वारा अर्थात तो अभी उत्पत्ति कालिक किसका उत्पत्ति हो रही है ज्ञान का क्योंकि ज्ञानदिनाम नाश किसके द्वारा नाश होगा उत्पत्ति कालिक इच्छा के द्वारा अर्थात अभी उत्पत्ति हो रहा है ज्ञान का और इच्छा पूर्वक क्षण में उत्पन्न होकर के विद्यमान है वो नाशक बन रहा है मतलब नाशक बनना बनेगा नहीं बनेगा विचार हो रहा उत्पत्ति कालिक इच्छाधीना अर्थात इच्छा पूर्व क्षण में हुआ और ज्ञान उत्तरक्षण में यह दिया राम रुद्री मे, में उत्पत्ति कालिक इच्छाधीना पूर्वक्षण उत्पन्न इच्छाधीना इत्यर्थ पूर्व क्षण में इच्छा उत्पन्न हुआ उत्तरक्षण में ज्ञान उत्पन्न हुआ अन्य विषय ज्ञान अगर आप स्व अव्यवहित पूर्ववृत्तित्व संबंध निवेश नहीं करेंगे तब केवल एक ही संबंध रहेगा क्या संबंध रहेगा सामानिकरण्यम तो इस संबंध से तो पूर्व उत्तरकालिक पूर्वकालिका इच्छा भी आकर के का ज्ञान में रह जाएगा और उसको नाश करेगा किंतु अव्यवहित तो पूर्ववृत्तित्व देने से ये नाश्य नाशक भाव इच्छा और ज्ञान में नहीं होगा अर्थात तो पूर्वकालिका इच्छा उत्तरकालिक ज्ञान का, का नाशक नहीं बनेगा ज्ञान से उत्पत्ति तत्काल उत्पत्ति कालम ज्ञानों से उत्पत्ति कालम उत्पत्ति काले भग इतिकालाने से एक ठस्यू कलिक उत्पत्ति काली का इच्छा अर्थात उत्पत्ति काल में जो इच्छा विद्यमान है तो उत्पत्ति काली को इच्छा कहेंगे अर्थात वो इच्छा का उत्पत्ति नहीं लिया जाएगा क्योंकि उत्पत्ति कालो में इच्छा तो इच्छा तो रहेगा ही इसलिए उत्पत्ति काली इच्छा कहने का आवश्यक नहीं है अर्थात उत्पत्ति कालिक अर्थात ज्ञान का उत्पत्ति काल में जो इच्छा है केवश आपने कह दिए कि योग्य विभु विशेष गुणा नाम स्व उत्तरवर्ती गुण नाश्यम कह दिए ये जो स्व कह दिए कुछ लोग कहते हैं कि स्व अर्थात स्व अभी स्व ज्ञान हो सकता है ना इच्छा हो सकता है ना दुख हो सकता है ना सुख हो सकता है ये सब हो सकते हैं शब्द भी हो जा सकता है तो कहते हैं ये स्व जो है वो इतने सारे स्व हो सकते हैं उसमें सब स्वत्व रहेगा तो ये जो स्वत्व हुआ ये तत्त व्यक्ति परसायितया अर्थात ये स्वत्व अर्थात अगर इच्छा व्यक्ति को ले रहे हैं इच्छा व्यक्ति में जो स्वत्व अर्थात ये स्वत्व को यह अनुगत सर्वसाधारण नहीं है ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं तो उनका क्या तात्पर्य तत्द व्यक्ति परियवसायितया तत्त व्यक्ति हो गया तत्त स्व तो ये जो स्वत्व ये है कि साधारण अनुगत धर्म नहीं हो करके तत्द व्यक्ति को स्व शब्द से लिया जाएगा उससे क्या होगा तत्द गुण से गुण नाशक नहीं तो ये जो स्व हो गया स्व पद से आप शब्द को भी ले सकते हैं ज्ञान इच्छा इच्छादि को भी ले सकते हैं तो शब्द के द्वारा कभी ज्ञान इच्छा इच्छादि का नाश हो जाएगा क्या नहीं हो पाएगा ये सब दो दिखा करके वो कहते हैं कि जो स्व हुआ ये ततत व्यक्ति को ले आ जाएगा शब्द है तो और एक शब्द के द्वारा ही नाश होगा इच्छा अथवा ज्ञान ये सब है तो अर्थात उसी आत्मा में होने वाला अन्य कोई विभु भी विशेष गुणों के द्वारा नाश होगा तो इसलिए स्व तत्त व्यक्ति परी अर्थात ये भिन्न भिन्न लिया जाएगा होने से तत्त गुण से तत्त गुण नाशक अर्थात शब्द का नाशक इच्छा इस प्रकार की नहीं हो जाएगा जैसे ज्ञान का नाशक इच्छा अथवा ज्ञान का नाशक इच्छा होगा ज्ञान का नाशक प्रयत्न नहीं हो जा पाएगा तो इसी प्रकार क्योंकि ज्ञान के बाद इच्छा उत्पन्न होगा तो ये लोग कहते हैं कि तत्त गुण से तत्त गुण नाशक होगा कोई भी किसका नहीं हो जाएगा हो सकता है कि दो गुण नाशक सक हो सकते हैं ज्ञान के बाद इच्छा उत्पन्न नहीं होकर के अगर उसको कोई राग हुआ और तो मतलब ये हुआ द्वेष हुआ इस प्रकार के उत्पन्न हो जाएगा तो अर्थात तो इस गुणों को ये ये ये नाशक सक कर सकते हैं कोई भी गुण नाश कर दे क्योंकि सो तो सभी में अनुगत हो गया तो इस प्रकार की नहीं लिया जाएगा तत्व तो गुण से तो इसी प्रकार की अपेक्षा बुद्धि का नाशक कौन होगा कहते हैं अभी तत्व का तत्व नाशक होंगे तो अपेक्षा बुद्धि प्रथम क्षण बुद्धि द्वितीय क्षण द्वित्व उत्पत्ति तृतीय क्षण है द्वित्व का निर्दित्व का निर्विकल्प ज्ञान चतुर्थ क्षण में द्वित्व का नाश होगा तो द्वित्व का नाश हो अपेक्षाबुद्धि सॉरी चतुर्थ क्षण में अपेक्षाबुद्धि नाश हुआ अपेक्षा बुद्धि नास का पूर्व क्षण में ठीक है कौन उत्पन्न हुआ द्वित्व का निर्विकल्प ज्ञान अपेक्षा बुद्धिस्तु बुद्धेश्वित निर्विकल्पक उत्तर अच्छा हाँ मतलब द्व्यव निर्विकल्पक ज्ञान जो कि अपेक्षा बुद्धि आगे द्वित्व की उत्पत्ति आगे द्युतत्व का निर्विकल्प ज्ञान वो नासक बनेगा अभी अर्थात तो बीच में और एक क्षण व्यवधान रहा होना चाहिए स्व उत्तरवर्ती कहा गया था अव्यवहित तो उत्तरवर्ती होना चाहिए किंतु अपेक्षा बुद्धि के लिए एक एक क्षण का व्यवधान रहा क्यों कहते हैं वो चार चतुर्थ क्षण होगा इसलिए और एक एक क्षण अधिक उसका रह जाएगा नहीं तो अपेक्षा बुद्धि उत्पन्न होने के बाद जो द्वित्व उत्पन्न हुआ वो दुत्व उत्पन्न तो वो पदार्थ में हुआ अभी नाश अपेक्षा बुद्धि यहाँ हुई थी इसलिए यहाँ जो उत्पन्न होगा वही उसको नाश करेगा किंतु यहाँ एक क्षण व्यवधान होकर के उत्पन्न होगा तो कौन उत्पन्न होगा कहते हैं द्व्य्वत्व तो का जो निर्विकल्प ज्ञान हुआ ये अपेक्षा बुद्धि का नाशक होगा अपेक्षा बुद्धेश तो द्य्व निर्विकल्पक प्रत्यक्ष द्व्य्व अच्छा द्यित्वत्व का भी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होगा और द्व्य्व का भी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष तभी अगला क्षण में द्वित्वत्व विशिष्ट द्वित्व अर्थात घट घटत्व का सभी कल्पक ज्ञान होने का पूर्व क्षण में ये दोनों का निर्विकल्प ज्ञान होगा तो इसी प्रकार यहाँ कह दे द्वित्व प्रत्यक्षम द्वित्व प्रत्यक्षम अर्थात द्वित्व का निर्विकल्पक प्रत्यक्षम अच्छा दिया ये ठीक है में देखिए अपेक्षा बुद्धि तो प्रतीक दिया है ना उसका दो पंक्ति ऊपर में अपेक्षा बुद्धि नाशम प्रति अपनी तृतीय क्षण उत्पन्न द्वित्व द्युत्व द्वित्व द्युत्व द्वित्व निर्विकल्पक व्यक्ति नाम तत्त्व व्यक्तित्व न कारणत्व प्रथम क्षण अपेक्षा बुद्धि द्वितीय क्षण में द्व्यो की उत्पत्ति घट में तृतीय क्षण में जो द्युतत्व तो का निर्विकल्पक ज्ञान होगा अथवा द्वित्व का भी निर्विकल्पक ज्ञान होगा वो नाशक बनेगा तत्त व्यक्तित्व न कारण होगा अर्थात नाशक बनेगा अच्छा यहाँ अपेक्षा बुद्धिस्तु मूल में दिया अपेक्षा बुद्धिस्तु आगे मूल में तो इसमें क्या हुआ अभी अन्य सर्वत्र तत्त गुण तत्द गुण का नाशक होंगे यहाँ भी अपेक्षा बुद्धि के लिए भी विशेष गुण नाशक बनेगा और हो जाएगा द्वित्व का निर्विकल्प प्रत्यक्ष अपेक्षा बुद्धि का नाश होगा बीच में एक व्यवधान रहेगा यह जो रामरुद्री में हां आगे पंक्ति देखेंगे ताकि आ, कारण अभी क्या होगा आप अगर तत्त्व गुणों को तत्त्व गुणों के लिए सब नाशक मानेंगे तब तो क्या हुआ अनंत कार्य कारण भावापत्या गौरवात्थ होने से एक कारन, एक कारण एकणत अक्य गौरवस्वीकार अनौचितवाद आशयन अह अच्छा गौरव गौरवस्वीकार अपेक्षा बुद्धि अपेक्षा बुद्धिस्तु प्रत्यक्षम ठीक है तो अर्थात यहाँ ये यह कहना चाहते हैं कि तत् गुणों के प्रति तत्व गुण नाशक होगा तभी शब्द के लिए तो एक हो गया वो तो निश्चित दे आत्मा गुणों में जो आत्मा में विशेष गुण होंगे उनके लिए बहुत सब हो सकते हैं और अपेक्षा बुद्धि के लिए किंतु निश्चित यही है यही नाशक बनेगा यह किंतु तो पंक्ति दिया अच्छा अच्छा अपेक्षा बुद्धिम नाशम प्रति अपि तृतीय क्षण उत्पन्न द्युत्व निर्विकल्पक व्यक्ति नाम तत्त व्यक्तित्व कारणत्वे अर्थात घट अपेक्षा बुद्धि के प्रति घट घटनिष्ठ मतलब घट में जो उत्पन्न हुआ द्युत्व और जो द्वित्व का अथवा द्युत्व तो का जो निर्विकल्पक ज्ञान हुआ यह व्यक्ति उस अपेक्षाबुद्धि के लिए कारण होगा नाशक होगा तो तत्तद व्यक्ति अर्थात घटका द्वितो पटका द्वितो इस प्रकार की अपेक्षा बुद्धि का विषय में तद विषय का जो निर्विकल्प ज्ञान होता है वही नाशक बनेगा तत्द व्यक्ति कह देने से क्योंकि अभी आप कोई साधारण अनुगत धर्म को नहीं ले रहे व्यक्ति ले रहे हैं अर्थात कोई अनुगत धर्म को नहीं ले रहे इसको लेकर के कहते हैं <coughs> क्योंकि यहाँ पंक्ति दे दिया अपेक्षा बुद्धि नासम तृतीय क्षण उत्पन्न द्वित निर्विकल्प व्यक्ति ये भी तत्त व्यक्तित्व में कारण होंगे अर्थात प्रत्येक निर्विकल्प ज्ञान जो होगा वो अपेक्षा बुद्धि कारण का नाशक कारण बनेगा इसलिए अनंत कार्य कारण भावापत्या गौरव होगा इसलिए तत्र एक कारणता भी कह सकते हैं गौरव कारण नहीं करना चाहिए अभी एक कारण क्या है कहते हैं अपेक्षा बुद्धि के प्रति द्वित निर्विकल्प ज्ञान निर्विकल्प प्रत्यक्ष यही नाशक हो जाएगा तो यहाँ तत्व व्यक्ति कहना आवश्यक नहीं है क्यों यहाँ तो अर्थात तो अव्यभिचरित अपेक्षा बुद्धि नाश का पूर्वक्षण में द्व्यत्व का अथवा द्वितों का निर्विकल्प ज्ञान होगा ही होगा निश्चित रूप से होगा तो होने से कहते हैं कि यही यहाँ नाश्यनाशक मान लिया जाएगा अन्यत्र किंतु तत्वगुण तत्वगुणों के प्रति नाश्यनाशक होगा अपेक्षाबुद्धि क्षेत्र में तो यही क्योंकि अवश्य भावी है पूर्वक्षण में होना निर्विकल्प ज्ञान तो उसी से अपेक्षाबुद्धि का नाश हो जाएगा इस प्रकार की यहाँ एक समाधान दे दिए अच्छा अभी इससे आगे परेतु और कुछ लोग कहते हैं अच्छा ये देखिए रामरुद्री फिर देखेंगे अपेक्षा बुद्धेश इस प्रति के आगे एकस्म क्षणे नाना विशेष गुण व्यक्ति नाम नाशे एक क्षण में नाना विशेष गुण व्यक्ति का नाश होगा तो नाना विशेष गुण व्यक्ति का नाश होगा अर्थात आकाश में एक क्षण में अनेक शब्द अनेक अवचिन्न होकर के उत्पन्न हो सकते हैं और उनका नाश भी इसी प्रकार हो सकता है तो नाना विशेष गुण व्यक्तिनाम नाशेन तत्द व्यक्ति नाशम प्रति तत्द व्यक्तित्वन कारणत्व बहुतरादी कार्य संपादकम अभी बहुत तत्त्व व्यक्ति लेंगे तो बहुत कार्यकार होगा अतो लाघवन तत्त क्षण प्रति विभु विशेष प्रति उत्तर विशिष्ट उत्तरक्षणवृत्तिविष्टगुण कारणता तत्क्षण उत्पन्न योग्य विशेष योग्य विभु विशेष गुण का नाश होगा <coughs> नाशक हो जाएगा तत्क्षण उत्तरक्षण वृत्तित्व विशिष्ट जो विशेष गुण होगा नाशक हो जाएगा तो कारण था वक्त उचित आशयन आह तो यह अधिक क्या कर दिया तत्त क्षण को ले लिया पहले खाली योग्य विभु विशेष गुण नाशम प्रति भि� कहा यह भी तत् इसमें और अधिक ले लिया अच्छा तत् उत्पन्न अच्छा आगे दिनकरी में परे तो एक उत्पन्न योग्य विशेष विभु विशेष गुणत्व नाश्यता नाश्य हो जाएगा विभु विशेष गुण और उसमें नाश्यता अर्थात नाश्यता का अवच्छेदक हो जाएगा एतत् उत्पन्न योग्य विभु विशेष गुणत्व ये नाश्यता इसे रूपेण नाश नाशक नाश्यता और एक तण उत्तर क्षण विशिष्ट विशिष्ट शायद ऊपर में टोपी थोड़ा कम दिख रहा है। तो जिस क्षण में उत्पन्न हुआ विभु विशेष गुण नाश्य हुए उसका उत्तर क्षण वृत्तित्व विशिष्ट अर्थात तो उत्तर क्षण में रहने वाला योग्य विभु विशेष गुणत्वन नाशकत्ता ये लोग कहते हैं उससे क्या हुआ अपेक्षा बुद्धि नाश हेतु द्वितीय प्रत्यक्ष विशेष सामग्री अपेक्षा बुद्धि नाश के प्रति किंतु द्वितीय प्रत्यक्ष का जो विशेष सामग्री द्वितीय प्रत्यक्ष साम द्वितीय प्रत्यक्ष का नहीं द्वितीय प्रत्यक्ष एवं विशेष सामग्री अपेक्षा बुद्धि नाश के लिए द्वितीय प्रत्यक्ष यही नाशक बनेगा द्वितीय प्रत्यक्ष अर्थात निर्विकल्प ज्ञान तो द्वित प्रत्यक्ष तदेव विशेष सामग्री बाकी सबके प्रति तो ऊपर वाला नियम हो गया अपेक्षा बुद्धि के लिए ये कह दिया जैसे ऊपर वाला कहते हैं द्वित्व प्रत्यक्ष ये विशेष सामग्री हुआ अच्छा ननु ये देखिए रामरुद्र में दिया है ए तत्ण उत्पन्न प्रतीक के बाद ननु एवं अपेक्षा बुद्धि अगर आप जैसे कह दे कि एक उत्पन्न योग्य विभू विशेष गुण नाश्य होगा ए तत्ण उत्तर विशिष्ट वृत्तिव तो विशिष्ट योग्य विभू विशेष गुण नाशक बनेगा अगर ऐसा कहेंगे ये तो अपेक्षाबुद्धि में नहीं घटेगा संशय दिखा रहा है क्यों अपेक्षा बुद्धिपी स्व द्वितीय क्षण वृत्ति गुणेन नाशापति अपेक्षा बुद्धि अपेक्षा बुद्धि नाशे अभी उसे हानि क्या हो जाएगा प्रथम क्षण में अपेक्षा बुद्धि द्वितीय क्षण में नाशक गुण तृतीय क्षण में अपेक्षा बुद्धि नाश हो गया तो अभी अपेक्षा बुद्धि जिस समय में द्वित्व का निर्विकल्प ज्ञान का उत्पन्न हुआ उसी क्षण में अपेक्षाबुद्धि भी नाश हो गया तो होने से अपेक्षा बुद्धि नाश है चतुर्थ क्षण द्वित्वनाशात अपेक्षाबुद्धि नाश हो गया तो अगला क्षण में द्वितों का नाश हो जाएगा तो द्वितों का अगर नाश हो जाएगा तत्व क्षण द्वित्व विशिष्ट प्रत्यक्ष अनुपपति द्वित्व विशिष्ट अर्थात द्वित्व विशिष्ट द्वित्व इसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा प्रक्रिया कैसा है अपेक्षाबुद्धि द्वितीय क्षण में द्वित्व की उत्पत्ति तृतीय क्षण में निर्विकल्पक ज्ञान चतुर्थ क्षण में द्वित्व का स्विकल्पक ज्ञान अगर आप कहेंगे कि अपेक्षाबुद्धि भुध्य का स्व उत्तर वृत्ति उत्तर क्षण वृत्तित्व तो विशिष्ट कोई विशेष गुणों के द्वारा नाश हो जाएगा अपेक्षाबुद्धि भी क्योंकि आप कह दिए सामान्य नियम अगर नाश हो जाएगा द्वितीय क्षण में तो नाश हो गया और अभी तृतीय क्षण में क्या होगा उत्पन्न होगा ये निर्विकल्प ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान होने से आगे आपको सभी कल्पक ज्ञान होना चाहिए था किंतु तब तो तक अपेक्षाबुद्धि नाश हुआ अपेक्षाबुद्धि नाश हुआ तो जिस समय में सभी कल्पक ज्ञान होना चाहिए था चतुर्थ क्षण में उस समय में तो तृतीय क्षण में अपेक्षाबुद्धि नाश हो गया चतुर्थ क्षण में तो द्वित्व का ही नाश हो जाएगा तो जिस क्षण में द्वित्व का स्विकल्प का ज्ञान होना चाहिए था उस क्षण में द्वित्व का नाशी हो जाता है इसलिए द्वित्व का सविकल्प का ज्ञान हो नहीं पाएगा स्पष्ट हुआ <laughs> तो देखिए अपेक्षा बुद्धि को भी अगर स्व द्वितीय क्षण वृत्ति गुण न न नाशापत्ति ना, अगर मानेंगे तथा द्वित्व निर्विकल्पक क्षणे एव द्वित निर्विकल्प उत्पन्न हुआ तृतीय क्षण में उसी क्षण में अपेक्षा बुद्धि नाश हो जाएगा क्यों नाश हो जाएगा उसका पूर्वक्षण में और कोई विशेष गुण उत्पन्न हो गया तो होने से ये नाश करेगा अपेक्षा बुद्धि को करेगा तो चतुर्थ क्षण में द्वित्वनाश द्वित्वनाश चतुर्थ क्षण में द्वित्व का नाश हो जाएगा होने से विषय अभाव है ना विषय का अभाव हो जाएगा तो तत्क्षणे द्वित्व विशिष्ट द्वित्व विशिष्ट अर्थात द्वित्वत्व तो विशिष्ट द्वितों का प्रत्यक्ष अनुपत्ति ये नहीं होगा इसलिए अन्य कोई गुण के द्वारा अपेक्षाबुद्धि का नाश नहीं हो जाएगा वो तो द्वित्व का निर्विकल्प ज्ञान के द्वारा ही नाश होगा दिनकर में अपेक्षा बुद्धि नाश हेतु द्वित्व प्रत्यक्ष तदेव विशेष सामग्री तो अर्थात तो नाश एक कार्य है उसके प्रति सामान्य सामग्री भी सस्त ज्ञान इतने अच्छा सब रहेंगे तो यह जो अपेक्षा बुद्धि का नाश है ये सामान्य सामग्री के द्वारा नहीं हो जाएगा विशेष सामग्री अर्थात द्व्युत्व का निर्विकल्प का ज्ञान तेन बुद्धि उत्तर क्षण सामान्य सामग्री सत्वे तो ये सामान्य सामग्री हो गई ईश्वस्त ज्ञान यत्नेच्छा इत्यादि ये सब सामान्य सामग्री होने पर भी न क्षति सामान्य सामग्री के द्वारा अपेक्षाबुद्धि ये अपेक्षाबुद्धि उत्पत्ति का द्वितीय क्षण में द्वितीय क्षण में उत्पन्न होने वाला गुणों के द्वारा नाशन नहीं हो जाएगा तेन अपेक्षा बुद्धि उत्तरक्षणे सामान्य सामग्री सत्वी न क्षति न क्षति अर्थात नाशन नहीं होगा अच्छा आगे कहते हैं चरम ज्ञानाधिकम तु अभी चरम ज्ञान उसके बाद तो और कोई विशेष गुण उत्पन्न होना नहीं है कहते हैं तो उसके बाद नयायिक महत्व में उन लोगों का जीवन मुक्ति नहीं है उनका विदेह मुक्ति है अर्थात तो चर्म ज्ञान उत्पन्न होगा उसके बाद ये पूरा हो गया तो अभी कहेंगे चर्म ज्ञानादिकम तो उत्तर क्षण वृत्तित्व विशिष्ट स्वयं एवं ये एक समाधान देते हैं अभी चर्म ज्ञान उत्पन्न होगा और द्वितीय क्षण में उसकी स्थिति रहेगी और तृतीय क्षण में नाशक होना है तो अभी जो द्वितीय क्षण में वही ज्ञान की स्थिति रही तभी तो वो ज्ञान अभी हो गया द्वितीय क्षण विशिष्ट ज्ञान प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ तो अभी ज्ञान लेने से तो प्रथम क्षण ज्ञान द्वितीय क्षण ज्ञान दोनों समान हो गए किंतु क्षण विशिष्ट लेने से द्वितीय क्षण विशिष्ट ज्ञान ये प्रथम क्षण विशिष्ट से भिन्न हो गया उत्पत्ति क्षण विशिष्ट ज्ञान से द्वितीय क्षण विशिष्ट ज्ञान भिन्न हो गया विशिष्ट तो ना वही नाशक हो जाएगा नाश्य नाशक भिन्न होना चाहिए तो अभी कहते हैं चरम ज्ञानाधिकम तो उत्तर क्षण वृत्तित्व विशिष्टम स्वयं एव नाशकम ये एक समाधान देते हैं और दूसरा समाधान सुंदर उपसुंदर न्याय जो कहते हैं अर्थात उपांत्य ज्ञान या अंतिम ज्ञान को नाश करेगा तो यहाँ आप कह दिए कि चरम ज्ञान उत्तर वृत्तित्व विशिष्ट ज्ञान के द्वारा नाश होगा अर्थात वही एक ही ज्ञान खाली विशेषण बदल गया तो कहते हैं एतत् क्षण उत्पन्न सकल विशेष गुण साधारणम च इदम खाली ज्ञान के लिए नहीं है अर्थात अंतिम क्षण में कोई ज्ञान नहीं हुआ अन्य कोई विशेष गुण हो गया कहते हैं तो वो भी एक क्षण उत्पन्न सकल विशेष गुण साधारणम तो ये जो चर्म ज्ञान आदि कम कहा वो ये नियम सभी के लिए सामान्य है च इदम इति आहू ये भी कुछ लोग कहते हैं अगे okay. शब्द से अव्याप्यवृत्तिव तो क्षणिक उपवाद्य अभी शब्द ये अव्याप्यवृत्ति है आकाश में और क्षणिक है क्षणिक अर्थात तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगी त तो क्षणिकव ये उपवाद्य विचार तो बहुत आत्मा विशेष गुणों का सब हो गया किंतु शब्द का मुख्यतः हो गया अभी कहते हैं ज्ञानादीना ते उपादय शब्द का अव्याप्यवृत्तित्व क्षणिकत्व उपाद्य दिवचन द्वितीय वचन, उसको उपपादन करके ज्ञानादिनामी थे ते अर्थात अव्याप्यवृत्तित्व क्षणिकत्व ये दोनों अभी दिखाते हैं एवं मूल में एवं ज्ञानादीन नाम ज्ञानादिकम यदा आत्मनि विभौ शरीराव्छेदन उत्पाद्य ज्ञान उत्पन्न होगा आत्मा विभु होने पर भी शरीर अवच्छेदन ही उत्पन्न होगा तदा तथा घटाद तदा भावो अभाव अस्त शरीर अवच्छेदन उत्पन्न हुआ ज्ञान चैत्र आत्मा में घट अवच्छेदन नहीं है तो इसलिए ज्ञान भी अव्यापी वृद्धि हो गया एवं ज्ञानाकमें क्षणदय अवस्थाई अर्थात बौद्ध जैसा क्षणिक नहीं है क्षणद्वय अवस्थाई तृतीय क्षण में तो ध्वंस होगा इतका में क्षणिकपदय्या क्षणिक पद से वयर्थ्यात् अर्थात आप आकाश और ज्ञान आत्मा ये दोनों में साधर्म्य दिखा रहे थे तो अव्याप्य विशेष गुण अव्याप्य वृति विशेष गुणवत्व ये दोनों में साधर्म्य हो जाएगा तो फिर अभी क्षणिकत्व तो ये द्वितीय साधर्म्य क्यों कह रहे हैं आपको तो दोनों में साधर्म्य दिखाना है एक साधन से हो जाएगा इसके लिए प्रश्न करता है क्षणिक पदस्य व्ययर्थ्यात् आप साधर्म्य दिखा रहे हैं क्षणिकत्व तो ये दूसरा साधर्म्य क्यों कह रहे हैं व्यर्थ्या सिद्धांत कहता है कि लक्षण द्वय अभिप्रायण अर्थम आह दो साधर्म्य कह रहे हैं इसलिए दो अलग अलग कह दिया इतम च मूल में इथम च अव्याप्य वृत्ति विशेष गुणवत्व क्षणिक विशेष गुणवत्व चर्थ अर्थात अर्था आकाश और अर्था। आत्मा ये दोनों में में दो हो गया अव्याप्यवृत्ति विशेष गुणवत्व और क्षणिक विशेष गुणवत्व ये दोनों का साधर्म हो गया न च टीका में नच रूपादीना कालिक अव्याप्यवृत्ति कथम तद अच्छा आप कह दिए कि अव्याप्य विशेष गुणवत्वम अव्याप्य विशेष गुणवत्वम यह आत्मा और शब्द का आत्मा और आकाश का साधर्म्य हुआ पूर्व पक्ष कह रहा है कि रूप ये विशेष गुण है और यह जो रूप है यह अव्याप्य वृत्ति भी है कालिक का वृत्ति है रूप क्योंकि प्रथम क्षण में उत्पन्न प्रथम क्षण में घट में रूप नहीं रहेगा द्वितीय क्षण में रूप आ जाएगा तो इसलिए रूपादीना कालिक का अव्याप्य वृत्ति तो आप कहीं देखिए विशेष गुण है अव्याप्यवृत्ति विशेष गुणवत्व आकाश आत्मा का साधर्म्य तभी तो ये गुणवत्व गया घट में तो होने से कथम तद वारण न च वाच्यम पदेन दैशिक अव्याप्य वृत्तिव से उक्तवात् कालिक अव्याप्य वृत्ति लेने से नहीं होगा दैशिक अव्याप्य वृत्ति आत्मा में देशिक अव्यापत्ति शरीर अव आकाश में भी देशिक अव्याप अव्याप्य वृत्ति तद तो यहाँ कालिक अव्याप्रृत्ति नहीं लेना है ये देशिक अव्यापत्ति लेना है अच्छा विशेष गुण ये यहाँ दे दिए कारिका तर्क में तो थोड़ा अलग दिया है विशेष गुणाश्च बुद्धियादि षटकम स्पर्शांता स्नेह सांग को द्रव अदृष्ट भावना शब्दा अमी वैशेषिका गुणा है यहाँ बुद्धियादि षटक दे दिया वहाँ तो बुद्धियादि भावनाता सभी उसमें दे दिया और स्पर्शांता स्पर्शांता कहने से गुण आरंभ कहाँ से होते हैं रूप रस गंध स्पर्श यहाँ चार को दे दिया और स्नेह सांसिधिक द्रव अदृष्ट भावना शब्दा अदृष्ट भावना को यहाँ षटक से अलग कर लिया बुद्धियादि षटक कह कर करके अलग कर दिया अमी वैशेषिका गुणा वैशेषिका गुणा ये विशेष गुण है ये वक्ष्यमाण तलक्षण तो गुण निरूपणे वक्ष्यते ये विशेष गुण का इनको विशेष गुण क्यों कहा जाता है ये गुण निरूपण जब होगा तब ये विचार होगा अच्छा आज यहाँ तक ओम शंकर शंकर सूत्र पुनः पुनः वंदे भगवरो पुनह गुरात्मी मूर्ति भेद विभागि व्योम व्याप्तहाय दक्षिणमूर्त नम ओं शाति शांति शांति